दोस्तों जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच को ही नहीं बल्कि आपके जिस्म को भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है मतलब अगर आप अपने सबकॉन्शियस को राइट सजेशंस दो तो ये आपके हेल्थ के लिए एक पावरफुल हीलर बन जाता है तुम कह सकते हो कि पहला प्रिंसिपल है बॉडी और माइंड का टेंशन और नेगेटिव इमोशंस आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। अगर आप बार-बार सोचते हो, मैं बीमार हूं, मैं रिकवर नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करके आपकी हीलिंग को ब्लॉक कर देता है। दूसरा प्रिंसिपल है हीलिंग थ्रू बिलीफ। अगर आप जेनुअली बिलीफ करते हो कि आप ठी इसी principle की विज़ा से placebo effect होता है जहां लोग सिफ अपनी belief की विज़ा से recover कर जाते हैं चाहे उन्हें असली medicine मिली हो या sugar pill तीसरा principle है mental images का use Murphy suggest करते हैं कि जब आप अपने आपको healthy imagine करते हो अपना body energetic, अपना mind fresh तो subconscious इस mental image को accept करता है और आपके physical system को उस direction में push कर एक patient जिसे doctor ने कहा था कि वो कभी walk नहीं कर पाएगा उसने अपने subconscious को daily affirmations दिये मैं रोज बहतर हो रहा हूँ, मेरे pair strong हो रहे हैं साथ ही वो visualize करता कि वो चल रहा है धीरे धीरे उसका body respond करने लगा और वो वापस चलने लगा doctors इसे miracle कहते रहे लेकिन Murphy कहते हैं कि � मतलब अगर आप positive healing commands दोगे तो आपका जिसम naturally उसे follow करेगा दोस्तो इस chapter का असल lesson है आपका subconscious एक natural physician है अगर आप उसे negative fear से भर दोगे तो वो आपको sick बना देगा और अगर आप उसे positive faith और healing images से fill करोगे तो वो आपको healthy और energetic बना देगा और अब अगला chapter हम वेल्थ, सक्सेस और रिलेशन्शिप्स भी अट्राक्ट कर सकते हो।